मो भगवते ुरशोत्तम ओं जयति पराशरसू नु सत्यवती हृदय नंद कमलगलृतम जगत् विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षत श्रीकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्तो हम बराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगु श्री वैष्णवाम श्री साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सह गणलता श्री विशाखान्विताई धानजन शक्षुन्मील तस्म श्रीगुर्े नम दी वृंदारण्यकद्रुमात्न सिंहासनस्थ श्रीमद् राधा श्रीगोविंददेव प्रतिष्ठा सब्यम स्मरामी श्रीमरास रैशी वट्टटस्थित कर्शन वेणुस्वैगोपी गोपीनाथ श्रेयोस्ायण नमस्कृत नरोत्तम दीवी सरस्वतीकुभ्य कृपसंदुभ्य <coughs> पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबाशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे में मंद मते दयांद्रा तुलसी यत्र का पद्मना पुराण पठनम तिहित तो हरि बुलशु वृंदावन बिहारी जय पर मंगल श्री संकल्प कलद्रुम श्री परम उदार भक्त भक्तवात्सल्य उनसे सर्वथा युक्त श्री सर्वशक्तिमती श्री प्रियाजू किशोरी जी उनके श्री चरण रूपी कल्प वृक्ष के पीछे नीचे विराजमान होकर के श्री विष्णा चक्रवर्ती जी विभिन्न संकल्प कर रहे हैं और यदि श्री राधिका चरण कल्प लता के सामने कोई प्रार्थना की जाएगी तो प्रार्थना अवश्य ही फलीभूत होगी और उसमें दुर्लभतम जो प्रार्थना है वो दुर्लभतम प्रार्थनाओं को पूर्व प्रसंग में कहीं संकेतित कराए श्री प्रिया लाल का जो स्वस्वरूप में श्रीमदावन धाम में उनका सहज बिहार जहां पर प्रीति ही एकमात्र कारण है कोई दूसरी वस्तु कारण नहीं है श्री सहजी जो प्रीति है वो सहज प्रीति ही एकमात्र कारण होकर के जहां विराजमान है और उस सहज प्रीति में स्वाभाविक रूप से श्री श्याम सुंदर को सुख प्रदान करना श्री प्रिया जी को सुख प्रदान करना तत्सुखी भाव यही उसका एकमात्र लक्ष्य है श्री प्रिया लाल का जो विलास उसमें सुखी भाव ही एकमात्र लक्ष्य है अर्थात परस्पर एक दूसरे को सुख देना यही उनका एकमात्र लक्ष्य है और इस सुख देने की जो सेवा है वह सेवा अपने आप में ही सुख रूप बन जाती है तज विकार मन दिन दुल रावे तिन को भाग कहे नहीं आवे कात नहीं आवे ज बेकार बेकार क्या है कि तेरा सुख अलग मेरा सुख अलग पहले मैं अपना सुख अपने पास में रखू फिर तुझे सुख देने की बात करूंगी ये हो गया बेकार तज बेकार और भ्रम मान जाने सेवा करने पर सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको कुछ मिलेगा कि नहीं कि मेहनत ही मेहनत हो रही है कुछ रिटर्न हमको मिलेगा के नहीं यह हो गया भ्रम सेवा को ही यदि सुख मान लिया जाए प्रियालाल का सबसे बड़ा जो महिमा है श्री वृंदावन के विलास की सबसे बड़ी जो महिमा है जो मूल आधारभूत तत्व है वो आधारभूत तत्व ये है कि यहां सेवा ही सुख है इसलिए श्री प्रियालाल जब नुकुंज मंदिर में विलास प्रेम के विवर्थ उनको प्रकट करते हुए भी विराजमान हैं वहां पर अपना सुख नहीं है श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया जी को ही सुख प्रदान किया जा रहा है यह विचार करके श्री प्रियालाल का परस्पर मिलन है और उसमें मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है ये कहीं प्रसंग है ही नहीं इसलिए रसको ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात कह दी कि आज ना अंत बिहार को दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी ये जो श्री ब्रिज का जो बिलास है इसमें ना मिलन का प्रारंभ है ना मिलन का अंत है सुरतारंभ सुरतांत सुर्ता, यहां पर है ही नहीं आदि न अंत बिहार को इस बिहार का ना आदि है ना अंत है क्योंकि सेवा अपने आप में सुख है जो सेवा की जा रही है वो अपने आप में सुख है आदि अंत होगा तो सुख अपने लिए होगा जगत की जो इंटरेक्शन है जगत का जो कहीं मिलन है उसमें प्रेम का कहीं स्पर्श ही नहीं है वहां अपना सुख अलग प्यारे का सुख अलग यह विचार विराजमान है इसलिए बेकार वहां पर विराजमान है तज बेकार भ्रम दिन दुले बेकार माने मेरा सुख अलग तेरा सुख अलग अपने सुख को मैं अपनी जेब में रखूं फिर तुझे सुख देने की बात सोची जाएगी ये हो गया बेकार और भ्रम माने मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं कर रही हूं जाने मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हो गया भ्रम ये दोनों जहां पर नहीं है बेकार भ्रम दिन दुलरावे सदा दिन माने दिन प्रतिदिन दुले मानी श्री प्रियालाल एक दूसरे को सुख देना ही चाहते हैं और सेवा ही अपने आप में सुख है इसलिए कहीं चेष्टाएं प्राप्त होती हैं लौकिक जैसी भी परंतु लौकिक जैसी चेष्टाओं को प्राप्त होने पर भी लौकिक नहीं है भी क्योंकि लौकिक जितनी भी चेष्टाएं हैं उनमें सर्वदा विकार भरा हुआ है उनमें यही विचार भरा हुआ है कि मेरा सुख अलग तेरा सुख अलग बहुत स्पष्ट रूप से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए कि लोक में और श्री प्रियालाल के अपूर्व श्रीमद वृंदावन का दिव्याते दिव्य जो व्यवहार है उसमें आकाश पाताल का अंतर है कोई तुलना है ही नहीं उनकी क्योंकि जगत में विकार ही विकार है और विकार में मेरा सुख अलग तेरा सुख अलग यह भाव सर्वदा सर्वदा विराजमान जबकि श्री प्रियालाल का जो नुकुंज विलास है उस नुकुंज विलास में सखी प्रिया लाल वृंदावन सौ में केवल सेवा ही सेवा है सेवा हुई वे सुख प्राप्त कर लेती हैं सेवा में ही सुख प्राप्त कर लेते हैं इसीलिए संतगण कहते थे कि घी परोसने वाले को अपने हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो हाथ तो उसके अपने आप चिक अपने आप ही चिकने हो जाएंगे उसको अलग से पहले से हाथ को चिकना करने की जरूरत नहीं है ऐसी सेवा करने पर सेवा ही सुख है तो सुख की प्राप्ति उनको अपने आप हो जाएगी इसलिए यहां पर यह विचार है ही नहीं कि कहातारंभ हुआ कहा सुरत की समाप्ति हुई इसलिए आदि न अंत बिहार को ये जो बिहार है उसका न कोई आदि है न अंत है क्योंकि तो पूरी ही सेवा सेवार यह है सभी चेष्टाएं सेवा रूप होकर के ही विराजमान और सेवा अपने आप में सुख है इसलिए सुख की प्राप्ति तो प्रत्येक क्षण सर्वदा सर्वदा विराजमान है ही वहां पर चेष्टाओं को देख करके कोई वस्तु को हम देख नहीं देखने का, को हम लौकिक नहीं समझ सकते हैं लौकिक जैसी चेष्टाएं प्राप्त होती हैं परंतु तो वे लौकिक है ही नहीं क्योंकि मूलभूत अंतर यह है कि लोक में जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं अलग हैं उनका फल अलग है जबकि यहां पर सेवा ही अपने आप में सुखरूप है और वो सेवा सुख वह अपना सुख नहीं है प्यारे को सुख देना ये जो भाव है यह भाव ही चेष्टा रूप होकर के विराजमान है इस भाव को धारण करके हे श्री किशोर जो आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो ये श्री विनोद मंजरी जी श्री विश्व ये अपने हृदय में संकल्प कर रहे हैं वो भी कल्प के नीचे विराजमान हो करके इसलिए इस सुख में कहीं काम का स्पर्श ही नहीं है कह रहे हैं कि आप युगल का जो सुख अपूर्व सुख है उस सुख का हो रही लीला में आपका जो परस्पर जो झगड़ा करना है और जहां पर हो रही युद्ध होते हुए हस्ता हस्ती मुखामुखी बख्शा बख्शी चलना चलनी जहां आपका युद्ध हो रहा है उस युद्ध का दर्शन करते हुए मैं कब आनंदित होंगी और आप जो युद्ध कर रही हैं वो भी श्री श्याम सुंदर को सुख देने के लिए कर रही हैं जितनी भी चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं आपकी जाएंगी फल मिलेगा बाद में ऐसा भी नहीं है सेवा ही जहां सुखरूप होकर के परिपूर्ण रूप से विराजमान है और सखीगढ़ भी जो सेवा कर रही है वो सेवा ही अपने आप में सुखरूप हो जाए तो सेवा को यदि सुख मान लिया जाएगा तो वहां पर कहीं काम का स्पर्श नहीं होगा और सेवा प्यारे के सुख के लिए है सेवा अपने सुख के लिए नहीं है जगत में जितनी भी चेष्टाएं वो अपने सुख के लिए होती हैं चेष्टा पहले की जाती है और फल बाद में मिलता है ये दोनों चीजें नहीं है यहां पर सेवा के साथ ही साथ सुख मिल रहा है और सेवा अपने लिए नहीं की जा रही है सेवा प्यारे के लिए की जा रही है ये दो भावों को धारण करने पर एकदम विभाजक रेखा सामने आ जाती है कि काम क्या वस्तु है और शिव प्रियालाल का जो बिलास है वह क्या वस्तु प्रियालाल का बिलास वह परम सुखरूप होकर के ही विराजमान है और सेवा ही वहां पर सुख है और सुख सर्वदा प्यारे का सुख है अपना सुख नहीं है और सेवा अपने आप में सुख बन जाती है वो प्यारे के सुख के लिए की जा रही है और वो सेवा में अपने आप ही सुख साधक को आनुषंगिक रूप से प्राप्त हो जाएगा कश्याद्रे अब एक अमलाशा कर रहे हैं सत्तावनवा श्लोक ये हो गया था इकसठ माह अच्छा इकसठवा श्लोक ये ठीक है अभ्यंज याने सखी दयता सहाली स्नापयाने वस्ना भगणई विचित्रम श्रृंगारण मण मंदिर पुष्प तल पे संभो यान कर का राधिक कब वो अवसर होगा के अभ्यंजयान सखी दयता सहालि ताम स्ना पे आने कव वो अवसर होगा के मैं श्री श्यामसुंदर के साथ में और जितनी भी सखी गणों के साथ में अभ्यंजाम सखी दयादी हे श्री किशोर आपके श्री अंग उनका अभ्यंजन करूंगी अभ्यंजन का मतलब मालिश करती हुई विराजमान होगी ये दासी आपके श्री अंगों में कब अभ्यंग करती हुई मालिश करती हुई अभ्यंज आमी कव में विराजमान होंगी अभ्यंजन करा करके अभ्यंग करा करके स सखी दैताम फिर सखियों का अभ्यंजन उनकी भी सेवा फिर दयताम दैत जो हैं श्री श्याम सुंदर उनकी भी सेवा तो सखी श्याम सुंदर और आप ऐसे स सखी दयताम सखी और दैत सहित प्यारे सहित आपकी कव में सेवा करती हुई विराजमान होंगी सहाली श्रृंगारे आनी त्व स्नापे आनी तब वो अवसर होगा कि मैं आपको स्नान कराऊंगी और आपको स्नान करा करके वस्ना भरण विचित्रम, वस्त्र आभूषणों से विचित्र वस्त्र आभूषणों से श्रृंगारे आनी आपका श्रृंगार करूंगी कब मैं विचित्र वस्त्र आभूषणों से आपका श्रृंगार करूंगी कब मैं अभ्यंजय यानी आपको फिर तो हम आम आपका श्याम सुंदर का और सखी गणों को कब स्नान कराऊंगे फिर वस्ना भरणी विचित्रम विशुद्ध वस्त्र विचित्र वस्त्र आभूरण आभूषण उनके द्वारा आपको श्रृंगार करके वस्त्र आभूषण धारण करा करके श्रृंगारण मण मंदिर पुष्प तल पे श्रृंगार करा के मण मंदिर के पुष्प पुष्पया के ऊपर आनी आपको विराजमान करके सम भोज आनी आपको भोजन कराऊंगी और कर काथ शादे शाये और उस समय सुंदर आपको दाणे में अनार इत्यादिक इनके द्वारा करक माने सुंदर अनार इत्यादि उनके द्वारा कव मैं तुमको फिर बाद में शयन कराऊंगी तो सुंदर फल इत्यादि का भोजन करा करके कव मैं आपको शयन कराऊंगी ये यह अभिलाषकत नहीं कहीं रास के पश्चात जल विहार जल विहार करके फिर शयन भोग लगा करके दूध करके फिर शयन करा रहे ये उस लीला का यहाँ ध्यान करें तो सुंदर अनार इत्यादि जो फल हैं उन ककड़ी आदि अनार आदि करक इत्यादि ककड़ी आदि उन फलों के साथ में आपको भोजन करा करके फिर कब मैं आपको अब कुंज कृष्ण देवी पर सत्या तम विश्वसंत या तम मत प्रदर्शती हर्षे आदि तो वाणिर कुंजिषति कृष्ण देवी नृत्यु मृग कथन तदितो श्रीप्रिया जी सुंदर वानीर मान बैंत की जो कुंज है उस बैंत की कुंज में श्रीप्रिया शयन कर रही है सुंदर वाणी कुंज जो है उनमें श्रीप्रिया शयन कर रही है श्याम सुंदर पूछ रहे हैं श्री किशोरी जी कहाँ हैं पंत तो ललताजी ने मना कर दिया बताना मत श्याम सुंदर तो बताना मत किस कुंज में हैं शुक्रिया थोड़ा तो सा भटक लेने दो श्याम सुंदर को अः श्याम सुंदर बार बार दासी से पूछ रहे हैं मंजिल से पूछ रहे हैं अरे बता दे श्याम सुंदर कहा श्री किशोरी किस कुंज में है तो ये सखी श्याम चंद्र को बता देती है कभी तो इशारे से बता देती है कभी कह करके भी बता देती है, ऐसे ढंग से कहती है कि मुझे मना श्री किशोरी जी उस समय भानजन कुंज में जा रही थी मुझसे मना किया है कि किसी को बताना मत मैं इस कुंज में हूं <laughs> सब तो कह दिया, अब रहा क्या जो कुछ भी कहना था वो सब कह दिया तो घुमा कर फ करके मैं नहीं बताऊंगी वे उस कुंज में गई है कुंज में गई है ऐसे तो तो तो तो जानबूझ करके कभी शाम सुंदर से कह करके कभी हमें पता नहीं हमें पता नहीं और संकेत कुंज में हाथ से इशारा करके श्री प्रिया इसी बानीर कुंज में है इसी बैंक की कुंज में है ऐसे ये दासी बता देगी श्री ललता जी भी यही चाह रही थी कि बता दिया जाए राधिका भी ये चाह रही थी बता दिया जाए परंतु तो ऊपर से दोनों ये कह रही है बताना मत तो जब आप मेरे संकेत को प्राप्त करके उस बानीर कुंज में वैत की कुंज में आप प्रवेश करोगे उस समय शिव राधिका कितनी हर्षित हो जाएंगी तो हे श्री स्वामी आपके मना करते करते भी जब मैं आपके संकेत कुंज को श्री श्याम सुंदर के सामने उद्घाटित कर दूंगी उस समय आपको प्रसन्न देख करके मैं अपूर्ण रूप से हर्षित होंगी ये सेवा मुझे कम मिलेगी क्योंकि कभी आज्ञा का पालन करना सुखदायी होता है कभी का पालन न करना और भी ज्यादा सुविधाई होता है यह रस की रीति है श्रीमंद महाप्रभु के साथ में श्री गदाघर पंडित वृंदावन के लिए चले प्रथम वृंदावन यात्रा में वो यात्रा पूरी नहीं हो पाई ये बात अलग है पर चले तो थे वृंदावन के लिए अब श्री महाप्रभु कह रहे हैं गदाघर पंडित से तुमने क्षेत्र संन्यास रखा है कि हम श्री जगन्नाथपुरी का त्याग करके कहीं बाहर नहीं जाएंगे खेत सन्यास ले रखा है और तुम हमारे साथ में क्यों जा रहे हो या जगन्नाथपुरी के पास में जाए यही रहो ना अपने नियम को कैसे तोड़ोगे हूँ कर रहे हैं गलाय पंडित कह रहे हैं कि ऐसे खेत सन्यास जैसे व्रतों को हजार व्रतों को आपके चरण संघ की प्राप्ति हो रही है तो ऐसे व्रतों को धता ऐसे व्रतों ब्र, को हाथ जोड़ते हैं निकलना है हमें ऐसे पालन करना जहाँ आपका संग मिल आपके संग के लिए ही तो हमने ये व्रत लिया था कि हम अब क्षेत्र संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी में ही रहेंगे क्योंकि आप यहाँ पर रह रहे हैं और आप यदि वृंदावन से यहां से जा रहे हैं तो हम भी अपने इस व्रत को छोड़ने के लिए तैयार है मुंसे के निकले मन में सोच रहे हैं कि ऐसे व्रत को हाथ जोड़ दिए पहले ही नहीं मानते हैं थोड़ी देर रुक गए महाप्रभु ने फिर पीछे मुड़ करके देखा तो देख रहे हैं दरारा पंडित फिर से आ रहे बोले अरे तुम गए नहीं बोले हा हा थोड़ी दूर और चला साथ में चलता पाऊ फिर देख लूंगा कुछ दूर और चले फिर मुड़ करके देखा गदार पंडित अभी भी साथ में चल रहे हैं बोल तुम गए नहीं ये उचित नहीं है तुम जाओ श्री गदार पंडित ऐठ गए और महाप्रभु से कह रहे हैं सर किसी के बाप की है क्या सड़क सार तो सार्वजनिक है तुम भी चल रहे हो हम भी चल रहे हैं हमको रोकने वाला हम हमको क्यों रोक रहे हो सड़क किसी ने खरीद ली है क्या बोले नहीं भाई हम तुमसे कह रहे हैं तुमने नियम लिया हुआ है तुम्हारा नियम टूटेगा हमको दुखो होगा ये उचित नहीं है ठाकुर जी की सेवा बाधित हो रही है वहां टोटा गोपीनाथ में गोपीनाथ की सेवा का तुमने नियम ले रखा है और तुम यहां पर आ रहे हो उचित नहीं है जब महाप्रभु ने बाद में यह कहा तुमको हमारी सौगंध है तुम अभी लौट करके जाओ तब बड़े दुखी होकर के जब दवाई तब श्री गदार लौट करके गए तो महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना महाप्रभु को अच्छा लगेगा परंतु तो श्री गदारण पंडित महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं उससे महाप्रभु और भी ज्यादा प्रसन्न हो रहे और यह पता लग रहा है कि आ कितना मुझसे प्रेम कर रहे तो कभी आज्ञा का पालन और कभी आज्ञा का पालन न करना ऐसे ही मंजरी कभी तो की आज्ञा का पालन करती हैं, श्री की आज्ञा का पालन करती हैं और कभी उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर के श्री श्याम सुंदर को श्री किशोरी जी जिस कुंज में हैं उस कुंज का पता बता देती और पता बता बता देने पर श्री ललता और श्री राधिका दोनों की दोनों और भी ज्यादा आनंदित होती हैं आज्ञा के पालन करने से आज्ञा का उल्लंघन करना यह और भी ज्यादा प्रियकर हो जाता है आनंद देने वाला हो जाता है तो यहाँ पर वो ही कह रहे हैं कि बनेर कुंज हितिष्ठति कृष्ण देवी हे कृष्ण बालेर कुंज हितष्ठति संकेत कह रही है इशारे से कह रही है भूमो के इशारे से ही शाम सुंदर इसी कुंज में इसी कुंज में चले जाऊं कुंज में ही हैं है कथम श्याम सुंदर छुप छुप करके क्यों ढोले हो हाँ हाँ हाँ हाँ बस इसी कुंज में चले जाओ चले जाओ ऐसा कहकर के संकेत कर रहे हैं मिमृत मान छिप करके मृग्य से कथम क्यों श्री प्रिया जी को रहे हो तब यथा पर जहां कहाँ भटकने की जरूरत नहीं है यही है यही है ऐसे कुंज को संकेतित कर देती है सत्या में माम मम गिर तम अविश्व संतम परंतु श्री श्याम सुंदर मेरे बचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं बोल तू सच्ची कह रही है ना बिल बिल्कुल सच्ची बिल्कुल सच्ची सच्ची बिल्कुल एकदम सच्ची सच्ची सच्ची बिल्कुल ठीक कह रही हूं तो श्याम सुंदर यहां पर दासी के वचनों को सत्य होने पर भी असत्य मान रहे हैं और साथ इस दासी कह रही है नहीं मैं सत्य कह रहा हूं तो सत्यान मा मंगिर तम अविश्वसन मेरी सत्यवाणियों को भी श्री श्याम सुंदर विश्वास नहीं कर रहे हैं ऐसे यान तम मत प्रदर्शे भक्ती हर्षे आनी हानि ऐसे श्री श्याम सुंदर से जब मैं विश्वास पूर्वक कहती हूं कि नहीं श्याम सुंदर जाके देखो तो सही तब श्री श्याम सुंदर जाते हैं और जब निकुंज में प्रवेश करते हैं उस समय आते हर्षे आमी मैं कितनी हर्षित होती हूँ नगर की रीति ऐसी है है प्रेम की, जहां पर झूठ हो जाती है सत्य और सत्य हो जाती है झूठ सखी यदि सत्य भी बोल रही है मंजरी तो श्री लाल जी उसे समझते हैं कि झूठ बोली जा रही है और झूठ बोली जाए उसको सत्य समझ लेते हैं और इसके द्वारा प्रीति को बढ़ाना परस्पर सेवा को बढ़ाना ये ही सखी का एकमात्र लक्ष्य है कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है अतः झूठ बोल करके भी युगल की प्रीति को कव मैं बढ़ाती हुई विराजमान होंगी और मेरे सत्य वचनों को तो असत्य माना जाए और असत्य वचनों को सत्य माना जाए ऐसे कव मैं आपको अत्यंत अत्यंत हर्षित करती हुई विराजमान होंगी दोबारा सुन लें वानीण कुंजिष्ठ कृष्ण हे कृष्ण श्री प्रिया वारिण कुंज में माने बैंक की कुंज में इस समय विराजमान हैं, श्री किशोर जो निर्देश से कथम वे छिपी हुई है कथम उनको क्यों ढूंढ रहे हो तद ये पर जहां तहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है सत्या में माम ममगिरम मैं आपसे बिल्कुल सच्ची सच्ची कह रही हूं अपनी सौगंध खाके कह रही हूं शिवप्रिया जी इसी कुंज में हैं पर फिर भी श्याम सुंदर विश्वास नहीं करते हैं बोले तो ये तो ऐसी झूठ शपथ खाती रहती है झूठी सौगंध खाती रहती है तो सत्या में माम मम तम अविश्व श्री श्याम सुंदर इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे है या तम जब जहां तहा भागते भागने लगते हैं उस समय मत सुंदर को बुद्धि प्रदान करते हुए उनको कही अच्छी तरह से प्रदर्शन माने जब कुंज में श्याम सुंदर हैं इस बहाने से कुंज में भेजती हूं तो उनको आते हुए देखकर के भगवती हर्ष आप कितनी आनंदित होंगी ऊपर से कह रही है मत बताए ना पंच श्री श्यामचंदर की स्वयं प्रतीक्षा कर रही है उनको आते हुए देखकर के मैं कैसी आनंदित होकर के विराजमान होंगी एक तरह से विरोध अलंकार है यहाँ पर निषेध करने पर आज्ञा का उल्लंघन होने पर भी आनंद की प्राप्ति होना ये एक विरोध और विरोधाभास अलंकार दो है दोनों अलग अलग अलंकार हैं विरोध वहां है जहां विरोध होने पर भी फल उल्टा हो वो हो वहां है पंथ विरोध होता नहीं है उसको कहते हैं विरोधाभास जहां वास्तव में विरोध है पंथ फिर भी आनंद की प्राप्ति हो वहां विरोध नामक अलंकार है तो दो अलंकार अलग अलग है यहां विरोध नाम कलंकार है वास्तव में विरोध किया जा रहा है परंतु उसके द्वारा आनंद की प्राप्ति हो रही है ये दिखा रहे श्री श्याम सुंदर को श्याम सुंदर सत्य बात को असत्य समझ रहे हैं और फिर सत्य बात को समझ के जब आते हैं तो उस समय परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है विरोध में भी श्यामचंदर को भ्रमित करने में भी आनंद की प्राप्ति यहां हो रही है और विरोध की निवृत्ति होने पर भी आनंद की प्राप्ति हो रही है स्वामीन सूत्र हरि कदम कुंजे कथम तपरत्र सत्याम गिर ख संत यहा पाग जयम तब नयान तवाप्त ब इसी तरह से स्वामिनी कव मै किशोर जी से कहूंगी कि स्वामिनी हरे अस्से कदम कुंजे के श्री हरे कदम कुंज में भी छिपे हुए हैं आप श्याम सुंदर को कहां ढूंढ रही हो नृत्य मिलने से कथम श्री श्याम सुंदर कहा नुकुंज कुंज में ही छिपे हुए हैं सत्या में माम गिर खल विश्व संत्या मेरी इस बाणी के ऊपर आप अवश्य ही विश्वास करो ऐसा कह कर के जब मैं आंख मिचौनी लीला में श्री प्रिया को शाम सुंदर का पता बता दूंगी और श्री प्रिया शाम सुंदर को पकड़ लेंगे तब पाणव जयम तब नयानी हे श्री राध के मैं विजय आपको दिलाऊंगी कभी शिवप्रिया लाल आंख मिचौनी खेल रहे हैं आंख मिचौनी खेलते खेलते शाम सुंदर छिप गए शिवप्रिया जी ढूंढ रही हैं ढूंढते ढूंढते वे कभी इस कुंज में जाती हैं कभी उस वृक्ष के नीचे पीछे शाम सुंदर को ढूंढती हैं उस समय सखी संकेत में कहती है कि स्वामिनी अत्र हरे अस्थि श्री स्वामी श्री हरि यहां पर ही विराजमान हैं कदम कुंजे इस कदम कुंज में ही श्री श्याम कुंदर विराजमान हैं क्योंकि श्याम सुंदर के अंग की गंध इस कदम कुंज से ही आ रही है ये बता भी दिया कारण भी बता दिया कि श्री स्वाम स्वामी स्वामी ने अत्र हरे रास्ते कदम्बो कुंजे श्री हरि यहां पर कदम्ब कुंज में ही छिपे हुए हैं नृत्य मृज्ञा से कथम उनको छिपे हुए को तुम क्यों ढूंढ रही हो इता इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है खलु मेरी वाणी सत्य है इसके ऊपर तुम विश्वास करो और मेरी वाणी को सत्य समझ करके श्री स्वामिनी जब उस कुंजी में प्रवेश करेंगे तब पाड़व जैन तब हे श्री के में उस आचोनी की खेल में कब आपको विजय प्राप्त कराऊंगी आपके हाथ में विजय प्राप्त कराऊंगी तमाक्त तो बत्या क्योंकि आप श्री श्याम सुंदर को प्राप्त किए हुए हो और श्याम सुंदर को प्राप्त करके कब आप विजय प्राप्त करती हुई विराजमान हो तो श्री राधिका का तो विश्वास कर रही हैं और श्याम सुंदर को जब बताया जा रहा है तो विश्वास नहीं कर रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं फिर कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं तब सखी के ऊपर विश्वास करके जब निकुंज मंदिर में जाते हैं तो आपको परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है या श्री सखी को ढूंढने के लिए श्री श्याम सुंदर चले सखी ने कहा श्याम सुंदर प्रिया जी इसी पुंज में हैं परंतु श्याम सुंदर सखी के बचनों को झूठ समझ रहे हैं और झूठ समझ करके जब जिस कुंज में प्रिया जी छिपी हुई थी और सखी ने कहा इसी पुंज में हैं तो प्रिया तो भीतर से धक्कर रह गई कि लो श्याम सुंदर आप मुझे पकड़ लेंगे और मैं हार जाऊंगी इस खेल में परंतु सखी के बचन पर विश्वास न करके श्याम सुंदर जब दूसरी कुंज में चले गए तो श्री प्रिया आनंदित हो गई है तो दोनों तरह से आनंद कभी विश्वास करके प्रवेश करती हैं तो आनंद कभी विश्वास करके प्रवेश नहीं करते हैं श्याम सुंदर और दूसरी कुंज में चले जाते हैं ढूंढने के लिए तो श्री राध का मन में विचार कर रही है कि लोग बच गई श्याम सुंदर मुझे पकड़ लेते और अब श्री श्याम सुंदर ने मुझे पकड़ा नहीं है मैं बच गई विचार करके श्री ललता विशाखा दोनों की दोनों आनंद होती है तो दोनों से श्री को मैं करूंगी कभी अपने बचनों पर विश्वास करने पर तुमको सुख प्रदान करूंगी कभी मेरे बचनों पर विश्वास करके जब तुम श्याम सुंदर को प्राप्त कर लोगी तो जय तुम्हारे हाथ में लग जाएगी तो दोनों ही प्रकार से तुम्हारी विजय कराने में कभी अपने वचनों पर अविश्वास करा करके कभी विश्वास करा करके मैं तुमको विजय प्राप्त कराऊंगी और तुम आनंदित होती रहोगी यही वृद्धावास अविश्वास करने पर भी विजय की प्राप्ति और विश्वास करने पर भी विजय की प्राप्ति अविश्वास करने पर प्रसन्नता इसलिए कि मैं पकड़ने में नहीं आई और विश्वास करने पर जब गई तो अभीष्ट श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया ने प्राप्त कर लिया तो एक जगह श्याम सुंदर ढूंढ रहे हैं एक जगह प्रिया जी ढूंढ रही हैं, एक जगह श्याम सुंदर छिपे हुए हैं प्रिया जी छिपी हुई हैं। तो जहां प्रिया जी छिपी हुई हैं और श्याम सुंदर ने विश्वास नहीं किया तब भी प्यारी की विजय और प्रिया छिपी हुई है श्याम सुंदर छिपे हुए हैं और शिव प्रिया रही है और प्रिया ने यदि प्राप्त कर लिया तभी भी श्री प्रिया की विजय दोनों ही स्थितियों में आपकी विजय प्राप्त कराती हुई कव में विराजमान होंगी राधे जेता आदातुमप्य चुम्बन मीश से नाश्लेष चुमन मधराधर पान तोन्यम दूते ग्रहम रस विदरम वे अब शिवप्रिया लाल दोनों के दोनों चौपड़ पासे खेलने के लिए बैठे पाषा कुंज में चौपड़ पासे जहां पर विराजमान हैं वहां मध्यान्ह में शिवप्रिया लाल चौपड़ पास खेलने के लिए बैठे और श्री श्याम सुंदर ने उस समय अपने कोरंग मृज मृग को दाब के ऊपर लगाया शिवप्रिया जी दोनों ने अपनी कोरंगी मृगी को दाव के ऊपर लगाया और प्रिया ने जो पासा फेंका श्यामसुंदर ने उस समय हिला करके पास को पलट दिया और हल्ला मचा दिया जीत गया जीत गया जीत गया और जी, ऐसे बेईमानी करके श्री श्यामसुंदर ने प्रिया की हरिणी को अपने चौकी के पाए से बांध लिया है उसकी डोरी को अब शिवप्रिया जी ने अपने कान के आभूषण दाप के ऊपर लगाए श्याम सुंदर ने अपने कुंडल दाप के ऊपर लगाए सखी पहचान गई और उन्होंने पलटने नहीं दिया श्री श्याम सुंदर जीत गए कभी जो चांदनी बिछी हुई है उसको पकड़ करके श्री श्याम सुंदर हिला दे श्याम सुंदर के सारे गहने सबके साथ हार गए प्रिया जी जीतती हुई चली जा रही हैं है कौस्तु तो तो मणि बाजूबंद हाथ के कड़ूला मयूर मुकुट कटी की कोथनी सब हार गए श्री प्रिया जी जीतती हुई चली जा रही हैं और जब बार बार हार रहे हैं उसमें श्री ललता न्याय करने के लिए अलग चौकी के ऊपर बैठे हैं। श्री ललता की ओर से गोटी चलाने के लिए श्री चित्राजी गोटी चलाने के लिए विराजमान हैं। उधर श्याम सुंदर की ओर से श्री सलाह देने के लिए सुबल श्याम सुंदर के पास में विराजमान हैं और श्री मधुमंगल गोटी चलाने वाले हैं गोटी को आगे बढ़ाने वाली हैं ललता जी न्याय कर रही हैं सबका रफरी बंद करके और श्री श्याम सुंदर अपने सारे गहने हार गए शिवप्रिया जी जीत हुई चली जा रही हैं अंत में श्री श्याम सुंदर ने अपने कोरंग मुर्ग को लगाया मुग को भी हार गए और शिवप्रिया जी कह रही हैं कि मृक कहीं भाग नहीं जाए इसको बांध लो अपनी चौकी के साथ में और उस समय श्री राधिका की चौकी के साथ में मृत को बांध लिया गया ऐसे कलापक मयूर और कलापनी मयूरी इनको दोनों ने दाप के ऊपर लगाया पर दोनों श्री किशोरी जी अभी भी जीत रही हैं हाथे हाथ में जब सब सखी हंसी कर रही हैं बोले अरे ग्वरिया तुम क्या चौपर पासे खेलना जानो ये तो राजाओं के काम है ये तुम ग्वरियो का खेल नहीं है तुम तो काला कम्बल ओढ़ा करो नौ कंकड़ी खेला करो ये चौपर खेलना तुम्हारे बस का नहीं है और मत मंगल रूट जाए और रूट करके उस समय सारे पासे जो है उनको गड़बड़ कर दे बोले नहीं ऐसे नहीं चलेगा ये हार गए हार गए ये तो हार मानी जाएगी यदि चौपर के पूरे चौसर को ही तुमने उठाकर के फेंक दिया पलट दिया तो ये तो हार कहलाएगी उस समय श्री ललदाजी ने कहा ऐसे नहीं ये बाहर की चीजों में तो कहीं गड़बड़ होती है इस बार दाप पर लगाया गया कि स्वयं ग्रहाश्लेष स्वयं प्रदत्त जो बूका है उसको प्रदान किया जाएगा अब बूका बंदन उनको जब दाप के ऊपर लगाया गया उस समय श्री प्रिया दाप पे लगाती तो हैं पंत जानती हैं कि ये ऐसा दाब है जिसमें जीतने वाला भी जीतता है और हारने वाला भी जीतता है शाम सुंदर दोनों ही स्थिति में दोनों ही जीतेंगे कोई एक हारने वाला एक जीतने वाला यहाँ पर नहीं है ये एक ऐसा दाब जिसमें दोनों ही जीतेंगे ऐसा विचार करके अंत में ये जो दाब है ऐसा दाव जिसमें कि उभ की विजय हो हारने वाले की भी और जीतने वाले की दोनों की विजय हो उस दाब को खेलते हुए विराजमान है उसी का वर्णन कर रहे हैं कि हे राधिके मेरे कहने पर जिसमें राधे जिताच जयनीच दातुम आदातुम अपनम ईश से श्री किशोरी जो जीत गई है दाव में परंतु फिर भी श्री किशोरी जो स्वाभाविक सहज लज्जा के कारण अपने दाव को ग्रहण करना नहीं चाह रही है उल्टी बात प्रिया अपने दाव को ग्रहण करना नहीं चाह रही हैं और जीत गई हैं और फिर भी कह रही है छोड़ दिया छोड़ दिया जाओ जाओ ऐसा कह करके छोड़ तो राधे जीता कभी श्री राधे का जीत ली जाएं। और जाए और जय नीच और कभी स्वयं विजयी हो जाएं कभी पराजित हो जाएं तब भी श्री का निषेध कर रही हैं और यदि हो जाएं विजयी हो जाएं तब भी वे निषेध करती हुई विराजमान हो रही हैं न परम न न तो अपने लगाए हुए पंख को ग्रहण करना चाहती हैं न अपने लगाए हुए पंख को बैठ को वे प्राप्त करना चाहती हैं परम न दातु उस बैठ को न ले रही हैं ना उसको ग्रहण कर रही है अपने दाव को दातुम क्योंकि तुम बूका को ही बूका बंधन को ही दाव के ऊपर अपूर्व रूप से लगाया गया था तो चुंबन विश से तम नाश्लेष चुंबन मधुराधर पान तोल तो यहां जो महा विभूति प्रदान करना और भू का ये दो चीज दाप पर लगाई गई महाविभूति कभी महाविभूति को प्रदान करके को महाविभूति को दाप के ऊपर लगाया गया माने परस्पर अपने पूरे वैभव को श्याम सुंदर के संपूर्ण वैभव को आत्मसात करना ये जो महाविभूति को ग्रहण दाप के ऊपर लगाया गया न तो उस दाप को शिवप्रिया ग्रहण कर रही है और न जो दाव है उसको श्री प्रिया ग्रहण कर रही हैं तो नाश्लेष चुंबनम आश्लेश चुंबनमिभूति दान और बू का दान इन दोनों को ही मधुराधर पानीता कोई भी दान को दीते ग्रह रसमिदाह इसको श्री प्रिया ग्रहण करना चाहती है उस समय सखी कह रही हैं कि दूत रसमिदा और सर्व दावों में मुकदमणि जो दाव है वो दाव कहीं अपने मुकदमणिवि को समर्पित करना यही सबसे बड़ा दाव हो सकता है और उस दाव को भी श्री जो कभी ग्रहण करती हुई विराजमान नहीं होती हैं दाव जीत करके भी उस दाव को आग्रह पूर्वक वे ग्रहण नहीं करती है तो जो पाषा नीला है उस पाषा नीला में श्याम सुंदर के सारे आभूषणों को आग्रह करके छीन करके ले लेती हैं। श्याम सुंदर अपने हार को बचाना चाहते हैं कौस्तुभ मणि को बचाना चाहते हैं परंतु श्री ललिता उस समय आगे बढ़कर के श्याम सुंदर इसको के बचा रहे हो ये हमारी सखी ने जीत लिया है ये हमारी संपत्ति है ऐसा कह करके छीन करके खेच करके शाम की को कहां तो ले रही थी और जब दाव जीत गई तब उस अपने दाव को शिवप्रिया नहीं ले पा रही है और उसको कह रही है अरे छोड़ दे छोड़ दे ऐसा कहकर के ना तो दाम देना चाहती है और न दाम जीतने पर उस बूगा बंधन के दाव को उस महा विभूति ग्रहण करने के दाव को श्रीप्रिया ग्रहण करना ही चाह रही हैं और उस समय सारी सखीगण को उपदेश करती हुई कह रही हैं कि अरे सखी दूत एक ग्रह रस विदाह प्रवरण बदंती क्योंकि जो रस के तत्व को जानने वाले हैं वे इस अपूर्ण रूप से इस का बंधन को ही सबसे बड़ा दाव करके मानते हैं यह रस की अपूर्व रीति ऐसे रस को प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रही हैं और सखी उस समय शिवप्रिया लाल इन दोनों को मिलाना यही श्री सखियों का एकमात्र लक्ष्य हो करके विराजमान गोवर्धनोत्तर मम का आप सखी पुलिंदा कन्याश्री भृति तलाशे थे मज ग्राहकर्ण वस्तुक्ता चोपू हम श्री राधिका आज दाव में हार गई अब श्री श्याम चुना हट लगे बल्ले हारी बहुत मधुर लीला कविश् प्रिया जी ने अपना महावैभव दाप पर लगाया और श्याम सुंदर उस महावैभव रूपी पाब को दाव को जीत गए अब श्याम सुंदर तो हट कर रहे हैं कि मैंने दाब जीता है मैं तो महावैभव को प्राप्त कर लूंगा महामहावैव उसको मैं प्राप्त करूंगा ही करूंगा मैं उसको निछोड़ूंगा प्रिया जी तो जीत करके भी छोड़ देती हैं महावैभव और भूखा इन दोनों दावों को परंतु श्री श्याम सुंदर को यदि दाव मिल जाता है तो वे तो जितना जीता है उससे भी कुछ ज्यादा प्राप्त करना चाहते चंचलता में तो जब ज्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो उस समय श्री प्रिया के हाथ पर जाते हैं और प्रिया का अंचल पकड़ करके जिस समय रोकना चाहते हैं नहीं मैंने तुमको जीत लिया है ये महावैभव रूपी दाद इसको मैं प्राप्त करूंगा ही करूंगा ऐसा कहकर जब हठपूर्वक विराजमान हो जाते हैं उस समय सुप्रिया कहती हैं गुरु शामसुंदर अभी मुझे अन्य देव पूजन इत्यादि बड़े कार्य करने हैं सूर्य पूजन करने के लिए मुझे जाना है इसलिए इस समय पौर्णमासी जी के निर्देश के अनुसार मुझे सूर्य पूजन को प्राथमिकता प्रदान करनी है यहां हमको दाल खेलने में नहीं लगना चाहिए अब मैं जा रही हूं बोले शाम सुन बोले वाह हार गई तो अब कह रही हो हम जा रहे हैं ये कैसे होगा दाद तो मैं लेके ही मांगूंगा मैं दाद लिए बिना नहीं जाऊंगा ऐसे जब हट कर रहे हैं उस समय श्री किशोरी जी कहती है श्याम सुंदर मेरी एक परम सुंदरी सखी है मैं अपने स्थान पर उस सखी को दाव चुकाने के लिए यहां तुमको पृथ्भू रख रही हूं तुम्हारे पास में उस सखी को मैं सौंप रही हूं बोल कौन है बोल गोवर्धनेत्र गोवर्धन में मम काप सखी पुनिंद कन्या मेरी भृंगी नाम करके एक सखी है वो पुलिंगराज भीलराज जो है उनकी कन्या है और वो मुझे समय समय पर आकर के पुष्प प्रदान करती है कोई वन्य की जो वस्तु है वन्य वस्तु बंद जंगली फल उन फलों को कोई पुष्प इत्यादि दुर्लभ उन पुष्पों को वो कृपा करके मुझे प्रदान करती हैं मेरी सखी हैं और वे वन की कोई अद्भुत चीजें प्रदान करती हैं श्रीमदभागवत के उस श्लोक का भाव है कि पूर्णा पुलिंद का पदाब का जो श्लोक है कि पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग आ, निम्बंदे आनंद कुचैशो जो सदाधी उसी श्लोक का भाव है कि मेरी पुलिंद कन्या एक भिंडी नाम करके सखी है अत्यताराम निपुण थे निपुणाम ईद थे वो मेरी जो सखी है वो निपुण थे ये जो तुम्हारा दाव है इस दाव में वो बड़ी निपुण है मैं उस सखी को तुमको प्रदान करती हूँ उस सखी से तुम अपने दाव को वसूल कर लो जो रूप दाव हमारा बाकी है तुम्हारे पास में उस दाव को मैं पूरा करने के लिए अपनी सखी पुलंद कन्या भृंगी जी उन भृंगी जी को आपको प्रदान करती हूँ वे कन्या थे मन दे पर महावैभव पर्रम्हण रूपी जो महावैभव है उस परूपी महावैभव को वो तुमको प्रदान कर देंगी वो जो दाप पर लगा है महावैभव पर ब्रह्मण वो पर बुका इन दोनों को वो तुमको कृपा करके प्रदान करेंगी मत ने मन मतुक्त मैंने उसमें उनको ही तुमको नियुक्त कर दिया है साते इस उपगुहन रूपी रूपी दाव को वे तुमसे वसूल भी कर लेंगे मैं जो जीती हूं एक बार मैं जीती दो बार तुम जीते जो भी है उसको वे जो देना लेना जो कुछ भी करना है वो मेरी सखी कर लेगी मैंने उसको इस कार्य में नियुक्त कर दिया है और उसको मैं तुमको समर्पित कर रही हूँ जब आप हटना चाहोगी तब तो मैं कब आपकी उस शोभा का दर्शन करूंगी क्या मैं उस शोभा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी ऐसे श्री विनोद मंजरी जी जी की उस मध्यान्ह लीला की पाशा क्रिया में उस समय दर्शन कर रही हैं। है गोवर्धन अत्र यहां गोवर्धन में मम काप सखी मेरी एक सखी है पुलिंद कन्या वो भी उनकी कन्या है पुलिंद कन्या है और वो औषधि पुष्प इन सबों के ढूंढने में बहुत कुशल हैं। है वो वनस्पतियों की पहचान में ये जंगली जो जातियां हैं ये वन जातियां बड़ी कुशल होती हैं, तो वे बड़ी कुशल भी हैं अद्भुत अद्भुत वस्तुएं लाकर के, अद्भुत अद्भुत जड़ी बूटी लाकर के वे तुमको प्रदान करेंगी ऐसे फूल को तुमने देखा नहीं होगा उन फूलों को भी वे तुमको प्रदान करेंगी थे और वे दुर्लभ असाध्य जो रोग हैं उनकी औषधि भी उन लोगों के पास में प्राप्त है बंचरियों के पास में जो कहीं किसी दूसरे अस्पताल में नहीं मिलती हैं ऐसी औषधि ऐसी दिव्य औषधियां उनकी उनको जानकारी होती है मैं ऐसी परम निपुणा किसी सखी को तुमको समर्पित कर रही हूं मत नहीं। आप से जो वस्तु मुझे प्राप्त करनी है और जो मुझे देनी है इन ग्राह्य और दे दोनों प्रकार की डेबिट क्रेडिट दोनों जो वस्तु हैं उन सबों को करने में वो बड़ी कुशल है जितने भी जो वस्तु लेनी है या जो देनी है उन सब को करने में वो बड़ी कुशल होकर के विराजमान तो और वस्तु दाव में जो देनी या लेनी है उन में वो बड़ी चतु, चतुर है मन नुक्ता मेरे द्वारा उसको मैंने नुक्त कर दिया है साथ ग्रह दास चोप गुड़म वो तुमसे अभिष्ट को को दाव ग्रहण भी कर लेंगे और वो तुमको देगी भी इसे आप आनंद पूर्वक प्रतीक्षा कर रही होगी ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर को श्री जी भगाना चाहती है। हटाना चाहती है और श्री श्याम सुंदर वहां कह रहे हैं वो नहीं नहीं हे प्रिय मैंने तो जिसको जीता है उसी वस्तु से उसी व्यक्ति से मैं अपने दाव को लूंगा कर को कंचन छोड़ के को करे काल की आस इस समय का जो धन है उसको छोड़कर के कल के धन की कौन आशा करे मैं तो नकद धन को प्राप्त करने के लिए विराजमान श्री दान लीला में श्री हर राय जी महारे बड़ा सुंदर वर्णन करें हैं कि कल को कंचन छा, छाने के को करे कल की आश हाथ का जो धोत सुवर्ण है उसको छोड़ करके कल की आशा कौन करेगा इसलिए नागरी दान दे हम तो आज ही दान ग्रहण कर करेंगे ऐसे क्रिया करते हुए विराजमान मात्म दयितम प्रति बक्ष से माम याथोत्नी द्रुतपाद पाता आने आने आने, आने, तम नयानी उपमुकुंदमसयानी तम लज्जिया सुमुखी अतिहासियास कैकर्क ऐसा आत्मदैत प्रतिवक्षसे मैकर्क उत्थं कि मेरी सखी भृी सारा देन लेन पूरा करेगी ऐसा कहकर के उत्थम आत्मदैतम श्री राधिका ने आत्मदैत श्री श्याम से ऐसे कहा और ऐसा कहकर के प्रतभक्ष से माम हे श्री राधिके हे श्री स्वामी जो आप कब मुझ दासी से कहोगी के बिनोदासी का बैठी है यही थी जल नीचा और उस भिंगी को बुला ला ऐसा मुझे आदेश देंगी यही थी इति पुलक नहीं उत्पाद पाता यह सुनकर के मैं रोमांचित हो जाऊंगी और रोमांचित होकर के उत्पुलक नहीं श्री राधिका रोमांचित हो जाएंगे ऐसा कहकर के श्री राधिका जब रोमांचित हो जाएंगी पाद पाता पाम आने थी। आने थी। उस में उस समय श्री स्वामी के आदेश को प्राप्त करके पाद पाठा पादा जल्दी जल्दी चलती हुई जाऊंगी और ताम आने आने जब श्री भृंगी जी को बुला करके लाऊंगी उन दार्श कन्या को जब मैं बुला करके लाऊंगी पुलिंद कन्या को जब बुला करके लाऊंगी तब आने आन, आने आनी उप मुकुंदम मुकुंद के पास में जब श्री भृंगी जी को लाऊंगी अर्थात आसे आनी और श्री भृंगी जी उस समय अंजानी सी बनती हुई आसे आनी वहां पर विराजमान हो जाएंगी तब लज्जे आनी उन समय श्री भृंगी जी को देखकर के श्याम सुंदर लज्जित हो जाएंगे और अतिहास और समय जितनी भी सखी गण हैं वे जोर जोर से आपकी हंसी करने लगेंगे और कहेंगे श्याम सुंदर हमारी श्री राधे का परम मूल्यवान होकर के मांग ये ग्रह में इनको जीता नहीं जा सकता है तुम्हारे लायक तो ये हमारी दासी भृंगी ही है ऐसा कहकर कि जितनी भी सखीगण हैं वे आपकी हंसी करेंगे और श्री किशोरी जो कह रही हैं कि ये भृंगी श्याम सुंदर के आश्रीतम कल वेण गीतम उस वेण गीत को श्रवण करके मधुर वेण गीत को सुनकर के जिनके हृदय में प्रेम जो है वो प्रेम का रोग उत्पन्न हुआ और ये बनवासनी जितनी भी देवी हैं, ये इस बात में बड़ी कुशल हैं कि किस रोग की कौन सी दशा है तो उस समय आपके चरणों में लगी हुई जो प्रिया के वक्षस्थल की कुंकुम, उस कुंकुम से जब आप चले होंगे तो वो कुंकुम लग गई है घास की पत्ती के ऊपर उस घास के पत्ती को तोड़ करके आनन वे जी, उस प्रिया के स्तन के लगी हुई कुंकुम जो श्याम सुंदर के चरण के ऊपर लग गई है ऐसे कुमकुम कितना प्रभाव डालेगी भावना आ उसमें औषधि जो होती है जैसे उसमें कई कई भावना अब अब भावना दी जाएगी अब उसमें कहीं अनार की भावना दी जाएगी आम की भावना दी जाएगी तो उस रस में उस को रखकर के एक ही औषधि को कई कई अग्नि में जलाकर के भावना दी जाती है उसमें उन जिस वस्तु में रखकर के उस उसधि को रसायन को दिया गया कहीं कोई पंच भावना कोई सप्त भावना इनको युक्त होकर के जो औषधि है उस ओषधि का जैसे प्रभाव होता है ऐसे ही श्री प्रिया की कुछ कुंकुम वो बहुत बड़ी औषधि है परंतु तो उसमें भावना धनी है वो भावना क्या है कि पहली भावना दी गई कि वो कुछ कुंकुम लगी श्याम सुंदर के चरण पर अब चरण में कुमकुम आ गई श्याम सुंदर चले तो तीसरी भावना हुई वो कुमकुम लग गई घास के ऊपर वृंदावन की घास के ऊपर उस घास को लेकर के जो तीन भावनाओं से युक्त है प्रिया के बख्शल से वो आई है फिर श्याम सुंदर के श्रीचरण के ऊपर आई है फिर वृंदावन की रज और वृंदावन की तंका इनके ऊपर विराजमान हो गई है ऐसी तीन भावनाओं से युक्त जो कुंकुम है उस कुंकुम को ये जी, ये जी आनंद उसको भी जानती है कहां पर लगानी है सिर पर लगाने से काम नहीं चलेगा कपोन पर वक्षस्थल के ऊपर लगाने पर जड़ोस् कृष्ण विरा जो रोग है उसको दूर कर देंगी तो ये जो वनवासनी जाति हैं उनको वनस्पतियों का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है तो कृष्ण निरीक्षित श्री कृष्ण जो हैं वे पूर्णा पुलिंद पदार्थ जरा श्री कुंभ मेन दैतास्तन मंडित नेु जो हैं उनके श्रवण से उत्पन्न होने वाला जो स्मर रोग है उसको दूर करने के लिए लिमपंती आनंद कुचेशी गण ही ये भीमनी भी परमपरम पुण्य है पूर्ण है अपने आप अर्थ प्रकट हो रहा है हम अपूर्ण है पूर्णा पुलिंदी तो पुलिंदी पूर्ण वयम तो अपूर्ण ये भाव अपने आप ही कहीं प्रकट हो रहा है कि ये भी तो परमपरम पूर्ण है और अरी सखी हम अपूर्ण हैं क्योंकि हम अपने विरह को दूर करने की औषधि हमारे पास में नहीं है परंतु इन में कहीं जातिगत ऐसे गुण आए हैं कि ये रूक्षणियों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हैं और अपने बिरताप को दूर करने के लिए इनकी पास में उस रोग को दूर करने की औषधि प्राप्त है तो पूर्णा पुलिंदी गाय पदाब राग श्री श्याम सुंदर के श्री चरण में जो कुमकुम लगी है माने कृष्ण। उनके चरण कमल में जो कुमकुम लगी है वो कुंकुम कहां से आई बोले श्री कुंकुमे श्री प्रिया जी के भक्षस्थल के ऊपर विराजमान रानी अपना नाम नहीं ले रही श्री ताल दही छपा रही अपना नाम तो कहना चाह रही हैं कि मेरी ही कुमकुम से मेरी कुमकुम श्याम सुंदर के चरण में लगी श्री कुमकुमे मंडित इनो कोई प्यारी जो है उनके वक्षोज के परम मंडन रूप जो श्री थी जो कुमकुम था उस कुमकुम को श्याम सुंदर के गीत को श्रवण करके व्रण गीत को श्रवण करके जिनके हृदय में स्मर ऊर्ज तेनो स्मर जो है उसकी रुज, उसका रोग उत्पन्न हुआ है ऐसे स्मर रोग को दूर करने के लिए आनंद और ये उस कुमकुम को जब अपने कपोल और बक्षस्थल के ऊपर लगाती है तो जहोत्म इनका रोग दूर हो जाता है अरे ऐसा सौभाग्य हमको कहां हम ह में व्याकुल होती हैं प्यारे के विरह में तो हमारे पास में कोई औषधि नहीं होती परंतु तो ये पुनली ये भिल्ली इतनी कुशल हैं कि ये हरेक असाध्य रोग की भी औषधि जानती हैं जबकि हम असाध्य रोगों की ऐसा जो व्यय रूपी असाध्य रोग है प्रेम रोग इस प्रेम रोग की औषधि हमको पता नहीं है इनको उस ऊषि का पता है ये जो वचन है किशोरी जी के ही वचन है वहां पर श्री में जो सखियों के बचन है इनमें इन वचनों को किशोरी है मुख्य रूप से तो जवर एकदम व्याकुल होकर के जवस्तराधिम उस आधि को यह दूर कर देती है इसलिए पूर्ण होकर के विराजमान है ऐसा कहकर के तो यहाँ पर उसी लीला का वर्णन करें दोन ले उत्थम श्री श्याम सुंदर से तो किशोरी ने यह कहा कि मेरी भृंगी नामी दासी नामक दासी है उस दासी को मैं तुमको सौंपूंगी वो जितना भी लेन देन है वो सब पूरा कर लेगी डेबिट क्रेडिट जो कुछ भी करना है वो सब कर लेगी वो ग्रह और दास्यती जो देना है उसको देगी जो लेना है उसको वो वसूल कर लेगी तो एकत्वा उक्वाईतम ऐसे श्री किशोरी जी ने आत्मदैत माने श्याम सुंदर से कहा फिर प्रतिपक्ष से मान हे श्री राधे आप हे श्री स्वामी कल मुझसे कहोगी कि या थी ओ कहा बैठी है चल उठ जल्दी से बुला करके लिया उस भृंगी को ऐसे या थी अथवा पाद पाता जब मैं उत्पन्नी होकर के पाद पाता लंबे लंबे कदम रखती हुई जब मैं जाऊंगी और ताम आने आने उन भृंगी को जब लेकर के आऊंगी उप मुकुंदम श्री मुकुंद के पास आ, आसे आनी और श्री मुंग भृंगी को जब शाम सुंदर के पास में विराज मांग करूंगी लज्जित हो जाएंगे और सुन हुई ही हाँ से आनी। और उस सारी सखी गण श्याम सुंदर दर्शन करके खिल्ली हुई होंगी श्याम सुंदर तुम्हारे लायक तो ये है हमारी सखी कभी मुंह देखा है धरपड़ में अपना मुंह धरपुर में देख के आओ हमारी सखी उनको जीत सकोगे क्या ऐसा कहकर के जितनी भी सखी है वो बिटंडा करके युद्ध में झूठ बोल करके उसे चौपड़ पास के युद्ध में विटंगा करके श्री सुंदर को निरुत्तर कर देंगी और श्री सुंदर को किशोरी जी को प्रदान नहीं करेंगी तो वो जो अपूर्व आनंद की बात उस आनंद का कब मैं दर्शन करूंगी और ये रस वृंदावन इस पूंजी की एक विशेषता है इस प्रेम पतन की एक विशेषता है प्रेम नगर की कि यहां पर हार हो जाती है जीत जीत हो जाती है हार झूठ हो जाता है सत्य और सत्य हो जाता है झूठ क्योंकि मुख्य लक्ष्य झूठ या सत्य कोई भी प्रकार से बोल करके प्रेम की वृद्धि करना यह लक्ष्य है यहां धर्मशास्त्र वो प्रधान नहीं है इस रसशास्त्र में रस ही प्रधान है वृंदावन भूमि है जहां ज्ञान शास्त्र नहीं चलता जहां योग शास्त्र नहीं चलता जहां धर्मशास्त्र नहीं चलता धर्मशास्त्र छोड़ दिया जाता है धर्मशास्त्र में झूठ निंदित है परंतु यहां झूठ परंपरा प्रशंसित हो जाती है धर्मशास्त्र में धोखा देना वह निंदित है नर उत्त का कारण है परंतु रस प्रदान करने का परंपरा साधन बन जाता है तो ये रस की रीति अद्भुत होकर के न तो धर्मशास्त्र चलता है न ज्ञान शास्त्र चलता है, है। भगवत गीता में धर्मशास्त्र की अपेक्षा ज्ञान शास्त्र को कृष्ण ने प्रधान करके निरूपण किया अर्जुन धर्मशास्त्र की दृष्टि से विचार कर रहा था कि मैं पितामह के साथ में युद्ध नहीं करूंगा आपने बंधुओं का बध नहीं करूंगा मैं भले वन में भिक्षा मांग लूंगा पंत में इस युद्ध को नहीं करूंगा और ये कहकर के अपना धनुष्य रख दिया अर्जुन ने धर्म शास्त्र को प्रधान करके माना पर श्री कृष्ण ने धर्मशास्त्र ये स्थापन किया भगवदगीता में पहले शुरू द्वितीय अध्याय में धर्म शास्त्र की अपेक्षा ज्ञान शास्त्र प्रधान और ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान शास्त्र की दृष्टि से उन्होंने आत्मा की चिरंतनता स्थापित करके अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया फिर ज्ञान शास्त्र का भी खंडन करके अंत में लक्ष्य में सर्वधर्मांत परिस्तेज मामेकम शरणम बुढ़ भक्ति शास्त्र और शरणागति उसको ही सर्व गुहतम भूय में परम बचा नवे अध्याय में जिस सर्व गुहतम सिद्धांत का निरूपण किया था भक्ति सिद्धांत का कि ये जो भक्ति सिद्धांत में सामने निरूपण कर राजयोग पवित्र यह सारी विद्याओं में राजा है यह जो भक्ति योग है यह सारी विद्याओं में राजा तो धर्म शास्त्र की अपेक्षा ज्ञान शास्त्र की प्रधानता और ज्ञान शास्त्र की भी अपेक्षा अंत में राज विद्या राजभुई हम जो भक्ति है उसको राजवुया राज विद्या राज्य करके पढ़ किया और अंत में भी सर्व गुहतम भूय शूर्ण में में अध्याय भी सर्व गुहतम शून्य में परम बचा मेरे परम वचन को सुनो सर्व गुहतम कौन है बोलो जिस कदम में अध्याय में वर्णन कर रहा हूं कराया हूं कि राज विद्या ये विद्याओं में राजा है राजयोगम जितने भी योग है उनमें राजयोग है पवित्रम भक्ति से बढ़कर के पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है एकदम उत्तमम ज्ञान कर्म की भी अपेक्षा कर्म निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञान की भी अपेक्षा उत्तम जो फल है उसको प्रदान करने वाला माधुरी के आस्वाद के फल को प्रदान करने वाली यदि कोई वस्तु है तो आस्वाद को प्रदान करने वाली वस्तु है यह शरणागति भगवत भक्ति पवित्रम बिदम उत्तमम यह उत्तम होकर के विराजमान है ससुखम कर तुम आहती और एक विशेषता और है कि यह भक्त योग सुखपूर्वक किया जा सकता है हठियोग में कष्ट है परंतु भक्तियोग में कष्ट नहीं है ससुख ससुख करने में यह सर्वोत्तम परम होकर के विराजमान है सुखपूर्वक इसको किया जा सकता है तो इस तरह से भक्ति की महिमा जैसे यहां पर दिखाई भक्ति में भी जो प्यारे को सुख देना यह राग भक्ति वो वस्तु है जिस राग भक्ति में सारे धर्मशास्त्र पलट जाते हैं पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ही पलट जाता है और असत्य हो जाता है सत्य सत्य हो जाता है असत्य निंदा हो जाती है स्तुति स्तुति हो जाती है निंदा पराजय हो जाती है विजय विजय हो जाती है पराजय धर्म हो जाता है अधर्म अधर्म हो जाता है धर्म क्योंकि लक्ष्य है भाव भाव नहीं है, तब तो मिथ्यामनी होगी और यदि प्यारे को सुख देना है तो प्यारे को सुख देने के लिए जो अधर्म है वह भी धर्म बन जाएगा बोल लाली लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरिमो जय जय श्री राधे श्या जय जय